यौं कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए और वे महाराज इंद्रदुम्न कृतकृत्य हो गए अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके गुंडिचा मंडप में समस्त अभिलषित वस्तुओं को देने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए वहां पुरुषोत्तम का दर्शन करके स्त्री या पुरुष जिन जिन भोगों को चाहें उन्हें प्राप्त कर सकते हैं मुनियों ने कहा भगवंत गुंडिचा की एक-एक यात्रा का पृथक-पृथक क्या फल है उसे करने से नर या नारी को कौन सा फल मिलता है ब्रह्मा जी बोले ब्राह्मणों सुनो मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूं गुंडचा में प्रबोधिनी एकादशी के दिन फाल्गुन की पूर्णिमा को तथा विषुव योग में विधि पूर्वक यात्रा करके श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है क्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तीर्थ बड़ा ही पवित्र रमणीय मनुष्यों को भोग और मोक्ष का दाता तथा सब जीवों को सुख पहुंचाने वाला है जो जितेंद्रिय स्त्री या पुरुष ज्येष्ठ मास में वहां शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बारह यात्राएं करके एकाग्र चित्त से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में कृपणता नहीं करता वह भांति भांति के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है मुनियों ने कहा देव जगतपते हम आपके मुंह से द्वादश यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि पूजन दान और फल सुनना चाहते हैं ब्रह्मा जी बोले ब्राह्मणों जब 12 यात्राएं पूरी हो जाएं तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें वह सब पापों का नाश करने वाली है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्र चित्त से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करें और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आवाहन करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करें ऋषियों ने स्नान कर्म में जिसके लिए जैसी विधि बतलाई है उसको उसी विधि से स्नान करना चाहिए स्नान के पश्चात नाम गोत्र और विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं ऋषियों पितरों तथा अन्य जीवों का तर्पण करें फिर जल से निकलकर दो स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री का मानसिक जप करें गायत्री सब वेदों की माता संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र है इसके सिवा अन्यान ने सूर्य संबंधी मंत्रों का भी श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए तत्पश्चात 3 बार परिक्रमा करके सूर्य देव को प्रणाम करें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों का स्नान और जप वैदिक विधि के अनुसार बताया गया है किंतु स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप में वैदिक विधि का निषेध है इसके बाद मौन होकर घर में जाएं और हाथ पैर धोकर विधिवत आचमन करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा करें पहले भगवान को घी से स्नान कराएं फिर दूध से उसके बाद मधु गंध और जल से फिर तीर्थ के चंदन और जल से स्नान कराएं तदनंतर भक्ति पूर्वक दो उत्तम वस्त्र पहनाएं फिर चंदन अगर कपूर और केसर भगवान के अंगों में लगाएं पुनः पराभक्त के साथ कमल से तथा विष्णु देवता संबंधी मल्लिका आदि अन्य पुष्पों से श्री पुरुषोत्तम की पूजा करें भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्री हरि की इस प्रकार पूजा करके उनके समक्ष अगर गूगल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ धूप जलाएं अपनी शक्ति के अनुसार घी से दीप जलाकर रखें घी अथवा तिल के तेल से अन्य बारह दीप जलाकर रखें नैवेद्य के रूप में खीर पूआ पूरी बड़ा लड्डू खांड और फल निवेदन करें इस प्रकार पंचोपचार से श्री पुरुषोत्तम का पूजन करें ओम नमः पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जप करें इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम को इस प्रकार प्रार्थना करें नमस्ते सर्व लोकेशा भक्त नाम भय प्रदा संसार सागरे मग्नम प्राहिमां पुरुषोत्तमा यास्ते मया कृदा यात्रा द्वादसैव जगतपते प्रसादा त्व गोविंद संपूरास्ता भवन्तुमे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्वलोकेश्वर पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है मैं इस संसार सागर में डूबा हुआ हूं मेरा उद्धार कीजिए जगतपते गोविंद आपके दर्शन के लिए मैंने जो 12 यात्राएं की हैं वे सब आपके प्रसाद से मेरे लिए परिपूर्ण हों इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दंडवत करे तत्पश्चात पुष्प वस्त्र और चंदन आदि से भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा करे क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है तदंतर भात भात के पुष्प से भगवान के ऊपर एक सुंदर पुष्प मंडप बनाए फिर श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक रात्रि में जागरण करे भगवान वासुदेव की कथा और गीत की व्यवस्था करें इस प्रकार विद्वान पुरुष ध्यान पाठ और स्तुति करते हुए रात्रि व्यतीत करें तत्पश्चात निर्मल प्रभात होने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें वे ब्राह्मण स्नातक वेदों में पारंगत इतिहास पुराण के ज्ञाता श्रोत्रीय और जितेंद्रिय होने चाहिए इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रिय संयम पूर्वक पहले भगवान को स्नान कराकर उनकी पूजा करें भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों की भी पूजा करें उनके लिए 12 गौवे दान करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक स्वर्ण छतरी और जूते धन तथा वस्त्र आदि समर्पित करें सद्भाव से पूजित होने पर भगवान गोविंद संतुष्ट होते हैं आचार्यों को भी भक्ति पूर्वक गौ वस्त्र स्वर्ण छतरी जूते तथा कांसे का पात्र अर्पित करें तदनंतर ब्राह्मणों को खीर पकवान गुड़ और घी में बने हुए पदार्थ भोजन कराएं जब वे भोजन करके तृप्त हो जाएं तब उनके लिए 12 जल से भरे हुए घट दान करें उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए आचार्य को भी कलश और दक्षिणा निवेदन करें इस तरह ब्राह्मणों की पूजा करके विष्णु तुल्य ज्ञान दाता गुरु की भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करें पूजन के पश्चात नमस्कार करके यह मंत्र पढ़ें सर्वव्यापी जगन्नाथः शंखचक्रकदाधरः अनादिनिधनो देवः प्रियतां पुरुषोत्तमः शंख चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ एवं आदि अंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हों यूं कहकर ब्राह्मणों की तीन बार परदक्षिणा करें इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्तिपूर्वक प्रणाम करें प्रणाम के पश्चात उन्हें विदा करें फिर अन्य ब्राह्मणों को भी गांव की सीमा तक पहुंचा अंत में सबको नमस्कार करके लौट आए फिर सजनों बांधवों अन्य उपासकों दीनों भिक्मंगों और अन्य चाहने वाले अन्य लोगों को भोजन कराकर फिर मौन होकर भोजन करें ऐसा करके समस्त नर नारी 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसू यज्ञों का हल पाते हैं और ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है